भाषार्थ जो राक्षस मानों के मांस से स्वयं तृप्त करता है, जो घोड़े आदि पशुओं के मांस का संग्रह करता है।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 हे अग्नि तू हमारी दक्षिण, उत्तर एवं तू पश्चिम और पूर्व से रक्षा कर तेरी वे अतिशय तप्त, अविनाशी एवं तेजस्वी ज्वालाएं पापी राक्षसों को जल्द दग्ध करें भाशार्थ हे प्रदिप्त अग्नि तू क्रांत दर्शी है इसलिए अपने आवलोकन कौशल से पश्चिम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 तब्त हुए रिस्त अस्त्रों से भी नाश कर भाषार्थ हे अग्नि तू इन राक्षसों के जोड़े को जो कहाँ क्या है इस बात को कहते हुए देखते हुए ब्रह्मर करने वाले को जला दो हे ज्ञानवान अग्नि अहिंसक तुझको इस तोतरों से मैं स्तवित करता हूं इसलिए तू जाग्रत सावधान रह भाषार्थ हे अग्नि तू सब प्रकार स tha, unke vére parákram kó अष्टाशीतितम सुक्तम भाषार्थ पीने योग्य अविनाशी एवं देवों द्वारा सेवित सोमरस युक्त हवि सूर्य से प्राप्त तेज से युक्त तथा आकाश में व्याप्त ज्वालाओं से प्रज्वलित अग्नि में प्रदान किए हैं उसी के सर्व पोषण आविष्कारण एवं धारण के लिए देव सुखकर अग्नि को अन्न से प्रसन्न करते हैं भाषार्थ अंधकार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 वह तू आकाश एवं पृथ्वी को पूरा करने वाला और यज्ञार है भाषार्थ अग्नि रात्रिकाल में इस दिश का मूर्धा मस्तक की भांति सबका मूल आर्श होता है अनंतर प्रातः काल में उदय होने वाला सूर्य होता है। यज्ञ करने वाले देवों की प्रग्या ही इसको ज्ञानी मानती है। और वह सूर्य सब कुछ जानने वाला होकर अत्यंत तरह से अंतरिक्ष में संचार करने लगता है। भाषार्थ जो अग्नि अपने महत्व से सर्वदर्शनीय प्रज्वलित द्विलोक में स्थित विशेष रूप से तेजस्�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 भाषार्थ जिस अग्नि को देवों ने उत्पन्न किया जिस उत्पन्न अग्नि में संपूर्ण जगत लोक सर्वमेध नामक यज्ञ में आहुत देते हैं वह अग्नि अपनी ज्वाला से अंतरिक्ष द्विलोक एवं इस भूमि को सरलगामी होकर अपनी महिमा से ताप देने लगता है भाषा देवों ने अपने सामर्थ्य युक्त कार्यों से द्यावा पृथ्वी को पूरा करने वाले अग्नि को देवलोक में केवल स्तुति द्वारा ही सूर्य रूप में प्रकट किया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 अजर अमर वैश्वानर अग्नि को उत्पन्न किया, उसने अति प्राचीन काल से विरहर शील नक्षत्रों को बड़े-बड़े महान पूजनीय देवों के सामने ही अपने तेज से निस्प्रभ किया। भाषार्थ सदैव दिप्त क्रांत दर्शी एवं जगत हिताशी अग्नि की मंत्रों से हम इस्तुति करते हैं, जो अपनी महिमा से द्यावा पृथ्वी का �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 अर्थात वह विश्व द्यावा पृथ्वी में अंतर्भूत हुआ है, यह अग्नि से संस्कृत विश्व देवलोक एवं पित्रलोक को जाते हुए उन दोनों देवयान तथा पित्रयान मार्गों से ही जाता है। भाषार्थ परस्पर संगत द्यावा पृथ्वी विचरने वाला मस्तक स्थान पर स्थित सूर्य से उत्पन्न मन्नी स्तुतियों से परिषुध्ध कि�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 और यज्ञ के तत्त्वों को कौन विशेष रूप से जानता है, जहां मित्रवत रित्तज यज्ञ कर सकते हैं और वे उसको अच्छी प्रकार से विधिवत पूर्ण करते हैं, कौन यह निर्णयात्मक कहेगा, भाषार्थ कितने अग्नि हैं, कितने सूर्य हैं, उषाएँ कितनी हैं और कितने प्रकार के हैं, हे पितरों, आप लोगों से मैं इ बुद्धिमान पितरों केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही मैं आप से यह प्रश्न पूछता हूँ, भाषार्थ। हे वायु, जब तक ऊषा काल के प्रतीत करने वाले तेज को मुख को वस्त्र की भांति रातें आच्छादित करती रहती हैं, तब तक वेदक्य ब्राह्मणों में से एक निकृष्ट होता अग्नि के पास बैठकर यज्ञ के निकट आकर इस भाशार्थ हे स्तोता जो इंद्र अपने महान सामर्थ से शत्रों को पीड़ित करता है पराजित करता है पृथ्वी को भी विशेष रूप से ताप आदि से अभिभूत करता है जो मानवों का संरक्षक इंद्र समुद्रों एवं आकाशों में भी अपनी महती शक्ति श्रेष्ठ है वह विस्त को अंधकार नाशक तेजो से द्यावा पृथ्वी को परिपूर्ण करता है तू मानवों में अत्यंत उत्तम इंद्र की स्तुति कर भाषार्थ सामर्थ्यवान विख्यात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 जो इंद्र यज्ञ में उचारित प्रिष्ठ नामक स्तोत्र को पानी के लिए जैसे अभिलषित होता है वैसे ही शत्रों को जाननी के लिए भी जैस्त रहता है वह अपने मित्र भक्त को अपनी शर्ण में रखता है